और अनेक व्यक्तियों की एक जाति ऐसे अलग अलग अनेक व्यक्ति व्यस्ति और इनमें जाति रूप से सत्ता सामान्य रूप से जो अनुगत है सो ब्रह्म तो वैसे समझाने के लिए बोलते हैं अस्ति अस्ति अस्ति जैसे मोहन अस्ति है ना शोभना अस्ति मोहन है शोभन है तो मोहन में भी है है और सोहन में भी है, है तो मोहन और सोहन अलग अलग और सत्ता दोनों में अस्थि रूप सत्ता दोनों में एक मोहनो भांति शोभनो भांति दोनों में भान एक मोहनअ प्रिय अप्रिया दोनों में प्रियत्व एक बोले उन दोनों के दो होने पर भी उनमें अस्थि भांति प्रिय जो है वो दोनों में अनुगत है इसलिए ये अस्थि प्रिय रूप अनुगत ब्रह्म दोनों में एक बोले ना ये तो विवेक दशा की बात है भाई है ना जो व्यक्ति में अनुगत होता है और व्यक्ति से व्यावृत होता है है ना उस सत्ता सामान्य को ब्रह्म नहीं कहते है सत्ता सामान्य तो उसको ब्रह्म तो उसको कहते हैं जो प्रतीयमान संपूर्ण द्वैत का अधिष्ठान होने पर भी द्वैत के लेस से रहित है और जिसमें संपूर्ण द्वैत भास रहा है और स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी संपूर्ण भेद भास रहा है परंतु वो कोई जाति नहीं है मनुष्य जाति नहीं है पशु जाति नहीं है पक्षी जाति नहीं है है ना प्राणी नहीं है प्राण भी नहीं है अब प्राणो य भी नहीं है और व्यतिरिक्त भी नहीं है कभी जैसे कारण कार्य में अनुगत होता है वैसे अनुगत होवे जैसे घड़े में मिट्टी का वैसे भी नहीं है जैसे घड़े से मिट्टी व्यावृत होती है वैसे ब्रह्म सबसे जुदा बोले सबसे जुदा भी नहीं है सब है और सबसे न्यारा है और न न्यारा प्यारा कुछ नहीं हो वो तो अपना आप ही है न्यारा प्यारा की क्या बात है एक एक सज्जन एक महात्मा के पास गए तो कहने लगे आत्मा ऐसा है आत्मा ऐसा है आत्मा ऐसा है तो भाई देखो ये बात इसलिए सुनाता हूं कि हमको भी पहले बहुत मैं समझता हूँ महीनों तक हम ये तो बोलते थे कि आत्मा अजन्मा है है ना आत्मा नित्य है आत्मा शाश्वत है आत्मा पुराण है आत्मा पूर्ण है आत्मा ब्रह्म है ये हम दर्शों तक बोलते थे लेकिन आत्मा माने मैं और मैं माने आत्मा है ना आत्मा माने अपना आपा ये बात समझ में नहीं आती थी हो हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते थे हमारी स्वयंता का नाम आत्मा है हमारे अपना आपा का नाम ही आत्मा है हमारे खुद का नाम है ना ये जो खुदी का मालिक है ना उसको खुदा बोलते हैं हो खुदा किसको बोलते हैं ये अलग अलग खुदी है ना एक गिरधरलाल की खुदी है ना ये माधव जी की खुदी ये गोविंद भाई की खुदी ऐसे खुद ही सबकी अलग अलग है और इसका जो एक मालिक है उसका नाम खुदा है है ना और खुद उसको कहते हैं जिसमें न खुदी न खुदा है ना? खुद है ना? इसको खुद बोलते हैं हाँ। तो हम है खुद खुदा न वो हमसे जुदा ऐसे बोलते हैं तो जाति का अर्थ ऐसे समझो कि जाति रूप जो एक अनेकता में अनुगत होता है और अनेकता से व्यावृत भी होता है वो वो जाति जिसमें नहीं है अजाति न जातिर जसमिन तक अजाति और दूसरा अर्थ हो न जायते इति अजाति जिसका जन्म नहीं होता उसी को अजाति बोलते जाएते जाति न जाएते थी अजाति जो पैदा नहीं होता दो तरह से चीज पैदा होते हैं एक वस्तुतः रूपांतर को प्राप्त होते है जैसे एक बीज था वो अंकुर बन गया बीज फूट के अंकुर बनता है बीज फूट जाता है तब अंकुर बनता है कारण फूट जाए तो कार्य बने अंडा फूट जाए तब उसमें से मुर्गी निकले मुर्गी का बच्चा कब निकलेगा जब अंडा फूट जाएगा है ना ये सब है ना जगत का मूल कंद जो है उसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं ना और जगत का मूल अंड जो है उसको सालग्राम बोलते हैं ये दृष्टि के रहस्य का कैसे अनुसंधान किया होगा महात्माओं ने जब उनकी बुद्धि पर दृष्टि जाती है ना अरे जिस समय कोई दूरबीन नहीं था कोई दुर्बीन नहीं था आजकल के लोग महाराज बड़ा अभिमान करते हैं हमने ये देख लिया हमने ये देख लिया हमने वो देख लिया है न आज देखो मशीन से सूर्य और चंद्रमा की दूरी नाप के कितनी ना। देर में किरणें चलती है और पृथ्वी की दूरी नाप के तब है ना गणित लगा के और बताते हैं कि ग्रहण कब होगा और अब से 2000 हजार बरस पहले जिन लोगों ने ग्रहण का निर्णय किया है ना 2000 हजार बरस पहले नहीं वेदों में मंत्र ऐसे आते हैं जिनमें ग्रहण का दर सन्नु तो ग्रहा चांद्रमता समादित्या राहुणा तो अथर्ववेद का मंत्र है अच्छा सोचो उस समय दूरबीन नहीं था खुदबीन नहीं था है ना? ये जितनी सुविधा आजकल सूर्य ग्रहण लगता है तो ग्रीस में सब वैज्ञानिक इकट्ठे होते हैं है ना? कि नहा से बहुत स्पष्ट ग्रहण दिखाई पड़ता है सूर्य ग्रहण देखने के लिए जाते हैं अच्छा पहले हमारे महात्मा लोग न तो ग्रीस जाते थे न तो उनके पास दूरबीन था है ना न कोई नापने की मशीन थी लेकिन उस समय जो युक्ति उन्होंने ग्रहण जानने की निकाल दी कितना संयम किया होगा आप विचार करो है न कि उनका ध्यान कितना प्रबल होगा किस नियम को पकड़ करके उन्होंने ग्रहण को जाना होगा लोग आजकल अपने को बुद्धिमान मानते हैं और उनको बेवकूफ मानते हैं तो न? न जायते चना जो है गेहूं जो है है ना ये सालक ग्राम है वो और जमीकंद है शकर कंद है शकर कंद है ये ज्योतिर में ज्योतरे कैसी सृष्टि प्रकट होती है ये जानते हैं इन्होंने नियम बना लिया कि जो चीज पैदा होगी वो फूट जाएगी जो चीज पैदा होगी वो सड़ जाएगी जो चीज पैदा होगी उसकी उम्र बन जाएगी वो काल में आ जाएगी काल में आ जाएगी देश में आ जाएगी नाम रूप में आ जाएगी इन लोगों ने अच्छा ये नियम जान लिया अब मूल वस्तु जो अधिष्ठान है वो कैसा होना चाहिए तो न तो तत्वतः उसमें परिणाम होना चाहिए फूटने वाली चीज नहीं होनी चाहिए और माया से भी उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए बंध्या पुत्रो न तत्व न माया बाप जाए थे बंध्यापुत्र की उत्पत्ति न तत्व से होती और न तो माया से होती या तो फिर श्रुति वर्णन करती है उत्पत्ति का सो तो तत्व तो तत्व तो बापी सृजमाने समाश्रुति तो प्रतीति का अनुवाद है सृष्टि का जो वर्णन है वो प्रतीति का अनुवाद है वो मूल तत्व का निरूपण नहीं है यदि कोई विद्वान भी बोले कि ये देखो नीला आकाश तो क्या बोलोगे यदि कोई विद्वान बोले ये नीला आकाश ये समुद्र का नीला जल इसको क्या बोलोगे क्या वो विद्वान समझता नहीं है कि समुद्र का जल नीला नहीं होता जल नीला नहीं होता नीला नीलापन तो प्रतीति है ना आकाश नीला नहीं होता नीलापन प्रतीति है लेकिन कोई विद्वान यदि बोलेगा कि आकाश नीला और समुद्र का जल नीला तो आप क्या कहोगे उसको उसको बोलेगे भाई ये विद्वान है जानता है कि आकाश में रंग रूप नहीं है ये विद्वान है जानता है कि जल नीला नहीं है जानता है कोई बच्चा थोड़ी बोल रहा है तब ये नीला क्यों कह रहा कह रहा है जानकार है तो नीला क्यों कहता है बोले प्रतीति का अनुवाद कर रहा है देखने में जैसा लगता है वैसा बोल रहा है है ना? प्रतीति का अनुवाद करने से यथार्थ का अपलाप नहीं होता तो श्रुति जो है वो प्रतीतिका अनुवाद करती है जहाँ वहां सृष्टि का जब वर्णन करती है सृष्टि का वर्णन करती है जब प्रतीति का अनुवाद करती है और जब अपूर्वम अनंतरम अबाज्यम जब अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाज्यम ऐसे निरूपण करती है तो वस्तु सत्ता का निरूपण करते है तो न जाये शंकराचार्य ने एक जगह प्रकृति के से सृष्टि होने का झाखन किया है सी की बात करते हो उनका प्रकृति नित्य है और सृष्टि करती है कि अनित्य है और सृष्टि करती है यह प्रश्न उठाया हो तो बोले कि अनित्य है और सृष्टि करती है तो खुद ही खत्म हो जाएगी और सृष्टि किस काम का तो बोले नहीं भाई एक हिस्से में प्रकृति जो है वो नित्य रहती है और एक हिस्से में अनित्य रहती है तो इसकी हाथी उड़ाते हैं हैं मजेदार है नहीं कुटिया एक देशा पच्चते अन्य प्रसवाए कल्पते है मुर्गी एक ओर से पकाई जा रही है और एक ओर से अंडे देती जा रही है ये दोनों काम जैसे नहीं हो सकता ये दृष्टांत है तो अब ये नहीं समझना कि ये कहीं विदेश से आई हुई हैं बोला ये जो कुक्ट प्रातः काल जो है चार बजे आते हैं जो हाँ ये कुक्ट है ना ये शिखा क्या इनका नाम है शिखा अरुण अरुण चूड हाँ अरुणचूड अरुण चूड ये महाराज तो सबको विदेशी मत बना देना सब शब्दों को विदेशी बनाते जाना सब पौधों को विदेशी बनाते जाना है ना मान हिंदुस्तान में कोई चीज पैदा ही नहीं होती इसका ये मतलब है ये बात है कि यहाँ स्वातंत्र का ज्यादा आदर था है ना? उस सुंदरता का आदर नहीं था वो जो है न प्रसाधन पर, पर हो वो कहते थे कि सबसे सुंदर शकुंतला कब कब बलकल पहन साड़ी पहनते उसका पहन पहन शरीर बंदर होता है परिधान परतंत्र है ना प्रसादन परतंत्र रंगीनी बनावटी बनावट को पसंद नहीं कर देते को पसंद करते नहीं कुट्या एक देशाप नारायण ये सृष्टि देखो ऐसे हुई आजाद आजाति का अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त नहीं हुई बड़ा राज एक उत्पत्ति माने एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होना है ना जो बीज जो गेहूं में था उसका पच कर, रस रक्त बन करके बीज होना ये बीज की उत्पत्ति हो गई ना और बीज का स्त्री के पेट में जाना इसकी निशा नाम उत्पत्ति है, है न वहा कलल आदि के क्रम से गर्भ पिंड का निर्माण होना उससे बच्चा का बाहर निकलना इसका नाम उत्पत्ति है इतर तो छिपी हुई चीज का क्रम क्रम से अवस्थान्तर को प्राप्त होना अब देखो नारायण अवस्था एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होना है ना भ्रूण का का तो शिशु के रूप में होना शिशु का जवान के रूप में होना जवान का गुड्ढे के रूप ये सब उत्पत्ति है गुड्ढे का मुर्दे के रूप में होना ये भी उत्पत्ति है बोला और नारायण और मुर्दे का सार जाना उसमें सनाध की उत्पत्ति है और उसका पंचभूत में मिल जाना यह ये, ये भी उत्पत्ति है एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होना इसको जन्म मृत्यु बोलते हैं जुगपथ एकता हे भगवान एक साथ माने एक ही चीज एक दृष्टि से मरती है और दूसरी दृष्टि से पैदा होती है वस्तु का बदलना तो ये बदलना जो है परमात्मा में न तत्व से है न माया से है यदि केवल जड़ होता परमात्मा तो नारायण बदलने वाला होता और केवल साक्षी इसी से ये देखो महात्माओं ने क्या है अन्य वस्तु होती बदलने वाली होती और स्व वस्तु होती तो साक्षी होते परंतु अन्य सच्ची की स्वसच्चा ये कभी ये निर्णय करो कि अन्य सच्चा की स्वसच्चा अब अनुभव की प्रणाली में आ जाना पड़ेगा आपको दो तो तोड़ दो मशीन तो ऐसे तस्वीर तोड़ किताबें हैंक पानी में ये महिमा है हमारी जब दो चीज आके रह गई एक अन्य और एक स्व तब अनुभव की दृष्टि से देखो अन्य सच्चा कि तुम सच्चे अन्य तो झूठा हो सकता है परंतु स्व झूठा नहीं हो सकता इसलिए जगत का कारण चैतन्य है स्व जड़ नहीं है अच्छा कोई कहे हम जड़ से पैदा हो गए फिर जड़ को जानते हैं देखो ऐसे ही बोलते हैं पहले हम जड़ से पैदा होते हैं फिर हम जड़ को जानते हैं अच्छा भाई तब तुम जड़ से पैदा हुए ये बात तुमको कैसे मालूम पड़ेगा अनुमान हुआ कि नहीं अच्छा कहो कि ये बात अनुमान हुआ ना ये अनुमान तो हमारे उपासकों ने गणेश के पूजकों ने कहा कि पहले सृष्टि गणेश जी ने बताइए बोले ये तो पुराण की बात है बोले बाबा तुम गणेश से सृष्टि पैदा हुई इसको तो पुराण बताते हो और हम जड़ से पैदा हुए इसको पुराण क्यों नहीं बताते है? दोनों बिल्कुल एक करिए एकदम कल्पित है ना और बोले नहीं गणपति देवी से हुई वो बोले कि नहीं नहीं विष्णु से हुई कब वो बोले नहीं ब्रह्मा से हुई वो बोले नहीं रुद्र से हुई है ना कब बोले नहीं नहीं स्वामी कार्तिक नहीं ब्रह्मांड बनाया था पहले तो बोले ये सब तो पुराण है, है? ये सब पुराण है तो जड़ से सृष्टि हुई ये तो वो तो पुराण है <laughs> ये तो उससे भी कह पीता है जब कल्पना ही करना है तो यदि तुमको अपनी उत्पत्ति अपनी उत्पत्ति तुम्हारे अनुभव का विषय नहीं होती है ना? अपनी उत्पत्ति की जब तुम कल्पना ही करते हो तो मैथालोजी तुम्हारी की ऐसा ही कोई शब्द है मैंने सुना है ऐसा मैथालोजी मैथा माइथालोज ऐसे ही कुछ है अरे हाँ अरे भाई उसका अर्थ क्या है ये मिथ्या जिसको हम लोग बोलते हैं ना है ना मिथ्या जिसको हम बोलते हैं उसको वो लोग वैसे बोलते हैं उच्चारण का भेद है ना अच्छा एक देखो अन्योन्याश्रय होना भी तो दोष है ना परस्पराश्रय तो ये जो मैथुन जन्य सृष्टि है ना मैथुन जन्य है ना ये मैथुन माने मिथा सिद्ध हो स्त्री पुरुष दोनों को मिल करके जो सृष्टि होती है उसी को तो मैथुनी सृष्टि बोलते हैं ना अब बता दो पहले स्त्री की पहले पुरुष है ना दोनों से पहले जो होगा वो सच्चा होगा है ना ये दोनों सबसे पहले नहीं हो सकते तो ये मिथ्या सिद्ध होने के कारण मिथ्या है जिससे सृष्टि परस्पर सापेक्ष है अन्योन्याक है इसी को मिथ्या बोलते हैं मिथ्या शब्द का है ना तो ऐसा तो ही है शब्द की जड़ को नहीं पकड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तो हमारी सृष्टि जड़ से हुई हम पंचभूत से पैदा हुए इस चार बाग में चार भूत से पैदा हुए हम प्रकृति से पैदा हुए हम जड़ा द्वैत से पैदा हुए है ना? एक दिन एक ने बताया कि बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई उन्होंने कहा कि भाई ये बात है तो सच्ची लेकिन एक जाति विशेष ही बंदर से पैदा हुई है मनुष्यों में <laughs> मनुष्यों की एक किस्म बंदरों से पैदा हुई है है ना तो वो अपने पूर्वजों का स्मरण बहुत ज्यादा करते हैं तो नहीं आपको बता रहे हैं देखो ये विज्ञान जो है ना डेढ़ 200 सौ वर्ष से भौतिक विज्ञान जो है वो बहुत अच्छी उन्नति कर रहा है और इसमें ये विकास बात जो है ये वैसे तो कट गया आप समझो आइंस्टीन की थ्योरी आने के बाद तो जिसको कोई पूछता ही नहीं है डार्विन की जो थ्योरी है ना डार्विन की हैकलेट की थ्योरी को आइंस्टीन की ये विज्ञान के बाद ये अणु विज्ञान के बाद कोई पूछता ही नहीं है लेकिन ये 150-200 दो बरस में अगर इन सब वैज्ञानिकों ने मिलकर बंदर से एक, एक मनुष्य बना दिया होता तो उनकी बात कितनी प्रामाणिक होती तो वो भी पुराने ही स्वशन <laughs> कल्पना करते हैं कल्पना करते हैं कि कभी बंदर से मनुष्य हुआ होगा एक ऐसी परिस्थिति ऐसा वातावरण का वातावरण तो ये जाति जो है ना जाति जिसको बोलते हैं जन्म ये जन्म ना तो अन्य से अन्य का होता है बिल्कुल अन्य से अन्य का नहीं होता अच्छा अन्य से स्व का नहीं होता सुबह से अन्य का नहीं होता सुबह से स्व का नहीं होता सुबह से स्व का नहीं सुबह से अन्य का नहीं अन्य से स्व का नहीं और अन्य से अन्य का नहीं ये जन्म जन्म की पद्धति है इसी तो से ये जो परमात्मा का अगत्व है वो भी विलक्षण है ये नहीं कि जो जायमान से विलक्षण हो सो तो अच ऐसा नहीं बोलता जो जायमान से विलक्षण हो सो तो अच ऐसा नहीं कि जायमान भी जिसका स्वरूप ही हो जायमान भी जिसका जो स्वयं हो और जायमान भी हो सर्व भी हो भी हो जायमान भी हो अज भी हो तो जायमान तो जो है वो अभ्यस्त और अधिष्ठान को समझाने के लिए उसकी कल्पना और अधिष्ठान स्वयं अज जब तक जायमान को नहीं समझेंगे जब तक अजत तो भी समझ में नहीं आएगा तो दराज ये परमात्मा की जो खोज है ना छोटी छोटी चीजों से खोज में जब आदमी लगा रहता है तो ये बड़ी चीज नहीं मिलती है Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Atma hi akasho sthi vira दर्शनम् घटाश्योदि घटादा जाता आकाशे सन्दर्शनम घटादु प्रलीनसुटाद यहां तीवा यहात्म यथकस्टाशे रजो धूम आज न सर्वे संप्रयुज्य दिखाई पड़े वहाँ हो नहीं केवल देखने वाले की दृष्टि से भारूक पड़े तो वो वस्तु वस्तुतः नहीं होती सीखना और होना ये दोनों दो चीज है किसी चीज का सच होना और उसका मालूम पड़ना ये ज्ञान और ज्ञान के विषय का जो अलगाव है ना जो चीज जानी जाती है उस चीज से ज्ञान को अलग कर लो फिर देखो वो चीज है वहां की नहीं ये जो परिच्छि वस्तुओं का अधिष्ठान है कहो कि वो भी परिच्छिन्न है तो परिच्छिन वस्तुओं का अधिष्ठान तो परिच्छि हो नहीं सकता ये जैसे रजब कर्ण दिखते हैं धूलि कर्ण दिखते हैं ना तो ये सब आकाश में दिखते हैं तो धूली तो कण कण है परंतु आकाश कण कण नहीं है इसी प्रकार ये अंत कोटि ब्रह्मांड कण कण के समान जिसमें दिखाई पड़ते हैं वो परिच्छि नहीं है वो तो अपरिच्छिन्न है तो परिच्छिन्न के अत्यंता भाव का जो अधिष्ठान है वही परिच्छिन्न का भी अधिष्ठान है माने जिसमें परिच्छिन नहीं है उसी में परिच्छिन्न है जिस अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्न नहीं है उसी में परिच्छिन्न मालूम पड़ रहा है तो इसी को बोलते हैं स्वाभाधिकरण भासमानत्व अपने अभाव के अधिकरण में भासना जो भी वस्तु अपने अधिकरण के अपने अभाव के अधिकरण में भाषती है वो वस्तु केवल द्रष्टा में होती है अधिष्ठान में नहीं होती आप दृष्टा में कैसे है दृष्टा की दृष्टि में है तो संस्कार में है तो स्वप्नवक है आप भ्रमवक है रज्जू में देखा जाने वाला सर्प जो है वो उस रज्जु में दिख रहा है जिसमें सर्प का अत्यंता भाव भी रहता है अत्यंता भाव रहता है तो रज्जू में तो सर्प है नहीं और देखने वाले के अंतकरण में भी सर्प नहीं है केवल उसका सर्प का पूर्व संस्कार ही तो है ना इसलिए रज्जू को ठीक ठीक न देखने से रज्जू में सर्प की भ्रांति हो रही है और जिस अधिकरण में भ्रांति है उस अधिकरण में सर्प का भातना है माने अंतकरण में ही सर्प भाग रहा है रज्जू में सर्प नहीं भाग रहा है और उस अंतकरण का जो दृष्टा है वो अंतकरण से जुदा है तो दृष्टा में भी सर्प नहीं है और अधिष्ठान में भी सर्प नहीं है अब ये बीच में संस्कार जन्य जो अंतकरण है ना इसमें सर्प का होना ना होना क्या महत्व रखता है वो तो केवल कल्पना मात्र है केवल भ्रम मात्र है दृष्टा में भी सर्प नहीं है और अधिष्ठान में भी सर्प नहीं है तो सर्प है कहा केवल भ्रांति में है तो भ्रांति तो अंतकरण में होती है और अंतकरण में कोई पूछ वाला और जीभ वाला और मुंह वाला है ना सांप रहता हो ऐसा तो है नहीं तो वहां तो बिल्कुल कल्पित है कल्पना मात्र है सर्प जी तो न ज्ञान में सर्प है और न सत में सर्प है न सत और ज्ञान की एकता में सर्प है केवल अज्ञान दशा में भ्रांति से सर्व मालूम पड़ता है तो बोले फिर ये जो जन्म मृत्यु संसार में मालूम पड़ता है ये क्या है असल में देखो मालूम पड़ता है इसके सिवा है और कोई बात किसी के बारे में कही नहीं जा सकते देश मालूम पड़ता है काल मालूम पड़ता है वस्तुएं मालूम पड़ती हैं, ईश्वर मालूम पड़ता है जीव मालूम पड़ता है इनका जन्म मृत्यु मालूम पड़ता है मालूम पड़ता है ये तो सब कहा जा सकता है परंतु अपने सिवाय और किसी को है नहीं कहा जा सकता है ऐसा मालूम पड़ता है क्योंकि उनके बारे में नहीं है ऐसा भी अनुभव होता है परंतु अपने बारे में नहीं है ऐसा अनुभव नहीं होता है हैं? इसलिए अपना आपा है और मालूम पड़ता है और दूसरी चीज तो है मालूम तो पड़ती हैं, परंतु उनके बारे में है और नहीं दोनों कहा जा सकता है हैं? इसलिए वे दशा विशेष में बाधित हैं अपित हैं और दशा विशेष में आरोपित हैं तो अब अजात जिसका जन्म नहीं होता ब्रह्म है ना जिसमें देश काल वस्तु सजातीय विजातीय स्वागत का भेद नहीं है आकार परम है ना जिसमें कोई संकोच नहीं है कोई थीमा नहीं है उसका निरूपण प्रारम्भ करते हैं आत्मा ही आकाशवत आत्मा कैसा है भले तो आकाश के समान है अगर पंचभूतों में से किसी को दृष्टांत, द्रिश्टान, दृष्टांती भूत बनाना हो ए, आओ इसका दृष्टांत नहीं आत्मा के लिए। तो आकाश सबसे बढ़िया है। देखो जहां बैतख्य सिद्ध करना था ना स्वप्न का मान स्वप्न को स्वप्न के समान जागृत को झूठा सिद्ध करना था वहां तो स्वप्न का दृष्टांत दिया जगत को झूठा सिद्ध करने के लिए और जहां आत्मा को सत्य सिद्ध करना है वहां आत्मा के लिए आकाश का दृष्टांत दिया तो आकाश में भी महात्मा लोग भूताकाश चित्ताकाश और चिदाकाश ये तीन आकाश की कल्पना करते हैं हम वो तो जहां अद्वय से आगे बढ़े एक पर आए वहां कल्पना हो गई एक जो है वो कल्पित होता है। दो तीन चार पांच की कल्पनाओं का जो मूलाधार है मूल भूत कल्पना है उसको एक कहते हैं दो तीन चार पांच आदि संख्याओं की आधारभूत जो कल्पित संख्या उसका नाम एक ये सर्व संख्याओं में अनुगत है ए ती एक अन्वेति व्यापनोते जो दो में व्यापक होता है माने एक और एक दो जो तीन में व्यापक होता है एक एक तीन है ना? एक कहते हैं हिरण्य गर्भ को ईश्वर को प्रजापति को एक बोलते हैं हिरण गर्भ सम ग्रह भूत जाता पतिरे का आजीत एक कहने पर भी जब मनोरथ पूरा नहीं होता है तब उसको अद्वय कहना पड़ता है एक सद्वय होता है और अद्वय सद्वय नहीं होता नारायण ये गणित की पद्धति से निराला है वो एक एक दो और एक बटे दो एक बटे दो में एक के भी कल्पित अंश होते हैं लेकिन अद्वय वो है जिसमें जोड़ नहीं एक एक दो नहीं होता अद्वय अद्वय दो अद्वय नहीं होता और एक एक दो एक हो गए ना एक, एक दो हो गया एक बटे दो होता है परंतु अद्वय बटे दो नहीं होता तो अद्वय में और एक में अंतर है तो इसी से श्रुति में एक मेवाद द्वितीया ऐसा वर्णन आता है एक मेवाद द्वितीया दोनों बोलते हैं कारणत्वेन न एकत्व सिद्ध करने के लिए एक है और कार्यकारण भाव से रहित तो अद्वैत्व सिद्ध करने के लिए अद्वय तो आत्मा ही आकाशवत तो आत्मा कैसा है आकाश आ माने सब जगह काश माने प्रकाश आकाश माने काशत प्रकाशते में जो काश है ना वही तो है पालब्य सकार वाला वनसार सब जगह काशत ही थी। जो सब जगह हो गए उसका नाम आकाश देखो मिट्टी है ठोस कठोर वस्तु है ना कठोर है मृत् और तरल है जल हैं? और गैस रूप है अग्नि और गति रूप है वायु और इनका आधार रूप जिसमें ये चारों घूमते फिरते रहते हैं उनका नाम है आकाश ऐसे कहो कि जो जमा हुआ है वो तरल से गाढ़ा हुआ है और जो तरल है वो गर्मी से गल के हुआ है और जो गर्मी है वो घर्षण से हुई है घर्षण वायी हुए है और ये चारों के रहने का जो घर है जो अवकाश है उसको आकाश बोलते हैं हमारे पूर्व मीमांसक लोग आकाश को प्रत्यक्ष मानते हैं नैयायिक लोग आकाश को प्रत्यक्ष नहीं मानते हो वो तो शब्द का प्रत्यक्ष मानते हैं कान के द्वारा और शब्द आश्रय जो द्रव्य है आकाश उसको शब्द के द्वारा अनुमित मानते हैं और आ, कान को प्रकान के द्वारा हम शब्द का प्रत्यक्ष करते हैं और शब्द जिसमें होता है जिस द्रव्य में उस द्रव्य का नाम आकाश है शब्द गुण द्वारा आकाश द्रव्य का निश्चय हुआ है मीमांसक कहते हैं कि नहीं नहीं आकाश जो है वो तो प्रत्यक्ष होता है कैसे प्रत्यक्ष होता है इक्षी चलो तो ये चिड़िया उड़ रही यहां चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया उड़ने का जो स्थान है इ पदार्थ वो प्रत्यक्ष है कि नहीं है है ना य पद का अर्थ प्रत्यक्ष है कि नहीं बोले यह पद का अर्थ तो प्रत्यक्ष है तो पूर्व मीमांसकों ने माना कि आकाश भी प्रत्यक्ष है वो वैशेषिक और मीमांसक का जो द्रव्य विभाग है ना वो बता दिया वैशेषिक में द्रव्य विभाग जो है वो शब्द गुण के द्वारा अनुमित है आकाश क्रिया है गुण क्रियाश्रयत्व द्रव्यत्व द्रव्य किसको कहते हैं कह जिसमें गुण हो और क्रिया हो गुण क्रिया के आश्रय को द्रव्य कहते हैं तो आकाश जो है वो शब्द गुण का आश्रय होने से शब्द प्रत्यक्ष है और आकाश अनुमित है यह वैशेषिक मत हुआ और पूर्व मीमांसक का मत हुआ कि यह पक्षी यहां चिड़िया उड़ रही है ये यहां शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल साक्षुष प्रत्यक्ष है वेदांती जो हैं नारायण है। वो तो महाराज बड़े कट्टर हैं वो तो कहते हैं कि ये सब इंद्रिय कही हैं पदार्थों से इंद्रियां और इंद्रियों से पदार्थ इनकी परस्पर सिद्धि होती है देखो ऐसे कहते हैं कि आंख रूप और सूर्य आंख अध्यात्त और सूर्य अधिदय इन तीनों की सिद्धि परस्पर होती है इन तीनों में से अगर एक ना हो तो देश दो सिद्ध नहीं हो सकते आंख न हो तो रूप और सूरज की सिद्धि नहीं रूप न हो तो सूरज और आंख की सिद्धि नहीं और सूरज न हो तो आंख और रूप की सिद्धि नहीं ये सब का हो बड़ा है हाँ इसके संबंध में आप लोग तो सीधे साधे है न ढंग से अपने ब्रह्मत्व का निश्चय करना चाहते हैं तो पदार्थों के चक्कर में आपको क्यों डालना सांख्य लोग इसको और विलक्षण रंग से मानते हैं वो एक शब्द तन्मात्रा मानते हैं और एक आकाश मानते हैं और एक शब्द विषय मानते हैं शब्द विषय जुदा है ये जो हमारे कान से सुनाई पड़ता है ना वो शब्द विषय रूप शब्द जुदा है और ये जिस आकाश में होता है वो जुदा है और जिस शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है वो जुदा है तो ये भूताकाश इसको बोलते हैं शब्द दिक् और आकाश शब्द जो है अधिभूत है कान अध्यात्म है और दिक् देवसा अधिदैवत है अधिदैव है इन तीनों में से कोई चीज नहीं होवे तो तीनों में से किसी एक की सिद्धि नहीं होगी कान न होवे तो शब्द और आकाश ना रहे शब्द और शब्दाश्रय आकाश चला जाए और शब्द ही न होवे तो कान और कान की सिद्धि नहीं होगी और, और दिख ना होवे तो कहता तो ये है कि भूताकाश और फिर चित्ताकाश चित्ताकाश क्या है चित्ताकाश वो है आंख बंद करके आप हिमालय देखते हैं ना हिमालय आंख बंद करके गंगा जी आंख बंद करके पहाड़ है ना? आंख बंद करके वो विशाल मैदान वो हवाई जहाज जिसमें उड़ते हैं वो आकाश आंख बंद करके जब आप देखते हैं तब वो चित्ताकाश है इस चित्ताकाश की सृष्टि चित्त ही करता है स्वप्न में जो मील लंबा ऊंचाई निचाई मालूम पड़ते हैं ना वो चित्ताकाश है वो चित्त सृष्टि है तो भूताकाश और चित्ताकाश इन दोनों का आप बात कर दो न बाहर का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लंबा चौड़ा है ना और न भीतर का और जो आकाश से विलक्षण चैतन्य वस्तु है उसको चिदाकाश को। है चिदा तो ये जब दृष्टांत बनाते हैं तब भूताकाश का बनाते हैं लेकिन दार्टान्त होता है चिदाकाश का भला चित्ताकाश और चिदाकाश हो। दृष्टांत होता है चिदाकाश अनंत चैतन्य ऐसे बोलो चिदाकाश माने अनंत चैतन्य आत्मा माने है ना? चिदाकाश में जो अहम अर्थ है उसको कहो आत्मा वो कैसा है कि आकाशवात अनंत चैतन्य है वो अनंत चैतन्य है वो भी छोटा छोटा कैसा माके कैसे मालूम पड़ता है घटाकाशवात घटाकाश रिहोदिता जैसे खड़े से मालूम पड़ता है कि हर घड़े में घड़े के पेट के हिसाब से बड़ा और गले के हिसाब से छोटा एक आकाश है लेकिन घड़े घड़े में अलग अलग नहीं है आपको नारायण अपने बचपन की एक बात सुनाता हूँ नन्हे से थे दर्जा ब में कि एक में पहले आ ब फिर एक आता था बोला हम लोग जब पढ़ते थे आ, तो स्लेट और किताब बस्ते में बांध के काक के नीचे दबा के है ना